को सांकर भाष्यार्थ बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याण तीन कर्म और उसकी विधि ज्ञानकमणोति कामयेत ज्ञान कर्मणोर् गतिरुक्ता स्वतंत्र कर्म तो दवमुष विद्वायायम तेन कर्माथ वित्वनीय तच्चा प्रत्यवाय कारिणोपाने तदर्थम मंथाख्यम कर्मारभ्य महत्व प्राप्त महत्व चत्यर्थ सिद्धम ही वित्त तदुच्यते स यह ज्ञान और कर्म की गति बदला दी गई इनमें ज्ञान स्वतंत्र है किंतु कर्म देव और मानुष इन दो वित्तों के अधीन है अतः कर्म के लिए वित्तोपार्जन करना चाहिए वह भी जो प्रत्यवाय न करने वाला हो उस मार्ग से उपार्जन करना चाहिए तथा उसके लिए महत्व प्राप्ति के लिए मंथ संज्ञ कर्म आरंभ किया जाता है महत्व होने पर वो वित्त स्वतः सिद्ध ही है इसे से कहा जाता है मंथ कर्म की सामग्री और हवन विधि स यह काम एक महत्प्राप्त याद्युदगमनम आक्षण द्वादा मुपसती भूत्वरे कंसे चमसेषधम फलादीति संभुत परीसमुह्य परप्ली भुतमाधा पिछरयावृताज संस्कृत पुंसानक्षत्रेण मंथम ज्योति यंतो देवास्वय जातभेदस्यथो घ्नतीष काम तेभ्योहम भागधेय जोमी तेम तृप्ताम तर्पयन स्वाहा या तेस्पते हम विधरणि तम वाघत्याजे समाधनीमहम स्वाहा जो ऐसा चाहता हो कि मैं महत्व प्राप्त करूं व उत्तरायण में शुक्ल पक्ष की तिथि पर बारह दिन उपसदवृति पयोव्रति होकर गूलर की लकड़ी के कंस कटोरे या चम्मच में सर्वौषध फल तथा अन्य सामग्रियों को एकत्रित कर जहां हवन करना हो उस स्थान का परिसमूहन कुशों से बुहारना एवं परिलेपन गोबर और जल से वेदी को लिपना कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर कर गृह्य सूत्रोक्त विधि से घृत का संस्कार कर जिसका नाम पुल्लिंग हो उस हस्त आदि नक्षत्र में मंथ को अपने और अग्नि के बीच में रख कर हवन करता है जावन तो इत्यादि प्रथम मंत्र का अर्थ हे जातवेद तेरे वसवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुष की कामनाओं का प्रतिबंध करते हैं उनके उद्देश्य से यह आज भाग में तुम में हवन करता हूँ वे होकर मुझे समस्त कामनाओं से तृप्त करे स्वाहा जहाँ जहाँ स्वाहा आवे वहाँ आहुति देनी चाहिए या तिरश्ची इत्यादि द्वितीय मंत्र का अर्थ मैं सबकी मृत्यु को धारण करने वाला हूँ ऐसा समझकर, जो कुटिलमती देवता तेरा आश्रय करके रहता है सर्व साधनों की पूर्ति करने वाले उस देवता के लिए मैं घृत की धारा से यजन करता हूँ स्वाहा स यह कामत स यो वित्ताथी कर्मण्य भिधीकृत यह कामयेत किम कि महंम महत्व प्राप्त महान श्यामितर्थ वह जो कामना करे अर्थात वह जो वित्तार्थी और कर्म का अधिकारी कामना करे क्या काम न करें प्राप्त करूं अर्थ महान हो जाऊं ऐसी कामना करें त्र मंथकमो विधि से कालोभ उदमनम आदि तत्रापि सर्वत्र प्राप्तो तुण्हेनुकूल आत्मनः कर्म सिद्धि कर यस्मिन द्वाद यस्कूल कर्म प्राक चीकर्षति तत प्राकु्यावार्य द्वादाह उपसृति उपसत्सुव्रतम उपषद प्रसिद्धा ज्योतिष में तनोपच यापचय द्वारण पयोक्षण त्रतम अच्छा तत्कर्मापसंहारा कवल एते कर्तव्यता शून्यम पयो भात्र मुदीयते अब जिसका विधान करना अभिष्ट है उस मंथ कर्म का काल बतलाया जाता है आदित्य के उद्गयन उत्तरायण में होने पर उस उत्तरायण में सर्वत्र प्राप्ति होती है इसलिए कहते हैं आपुर्यमाण पक्ष से शुक्ल पक्ष की उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति होने पर कहते हैं पुण्या शुभ अर्थात अपने कर्म की सिद्धि करने वाले दिन पर द्वादशाह जिस पुण्य अर्थात अनुकूल दिन पर कर्म करना चाहे उससे पूर्व पुण्य दिवस से भी आरंभ करके बारह दिन तक उपस््रति उपस व्रति उपस जो व्रत उपषदों में किया जाता है ज्योतिष टोम याग में उपसद नाम की स्टियाँ प्रसिद्ध है उनमें स्तनों के उपचय और अपचय के द्वारा दुग्ध का आहार किया जाता है वह उपसद व्रत कहलाता है किंतु यहाँ कर्म का संघार संग्रह नहीं किया गया है इसलिए केवल अर्थात स्तनों के उपचय उपचय से रहित इति कर्तव्यता से रहित पयो मात्र ही ग्रहण किया जाता है ननुपदो व्रतमित यद्वा विग्रह स्था सर्वि कर्तव्यताूप ग्राह्य तत्कृह्यत शंका किंतु यदि उपसत व्रति इस समस्त पद का उपसत रूप ही व्रत ऐसा विग्रह किया जाए तब तो सारा ही इति कर्तव्यता रूप कर्म ग्रहण किया जाना चाहिए तो वह क्यों ग्रहण नहीं किया जाता उचते स्मारतत्वाद कर्मण स्मारतम इदम मंथकर्म समाधान बतलाते हैं मंथ कर्म स्मारत होने के कारण यह मंथ कर्म स्मारत है अतः जहाँ वैदिक उपसत व्रत का ग्रहण नहीं हो सकता ननो श्रुति सत्कथं स्मार्तं स्मर्त भवर् शका किंतु श्रुति विहित होकर भी यह स्मार्त कैसे हो सकता है इसमें ही प्रकृति स्मृत्यनुवादिने श्रुतिर स्रोतवें प्रकृतिभावस्तक विकार धर्मग्राह्यम विकारकर्मणो न थीय श्रोतत्वम्। अतएव चाव सवेत कर्म विधीयत सर्वाचावृत स्मारत भेती समाधान यह श्रुति स्मृति का अनुवाद करने वाली ही है यदि कहें श्रुति तो स्मृति से पहले प्रकट हुई है अतः यह स्मृति का अनुवाद कैसे कर सकती है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति त्रिकाल विषयने है अतः स्मृति का अनुवाद भी उसके द्वारा संभव है यदि इसे स्रोत माना जाएगा तो ज्योतिषोम कर्म के साथ इसका प्रकृतभूत कर्म समग्र अंगों से युक्त होता है और विकारभूत कर्म अंगहीन होता है स्रोत मानने से यह ज्योतिष्टोम रूप प्रकृति का विकार होगा प्रकृति विकार भाव संबंध होगा ऐसी स्थिति में विकारभूत कर्म में प्राकृत ज्योतिष्टोम कर्म के इति कर्तव्यता रूप धर्मों का ग्रहण करना आवश्यक होगा किंतु यहाँ परिसमूहन परिलेपनादि का संबंध रहने के कारण यह स्रोत कर्म नहीं है अतः इस कर्म का विधान आव्या में ही है तथा इसमें समस्त आवृत कर्तव्यता स्मार्थ ही है उपसद्भृति भूत पयोभति सन्नीत्यर्थ ओडुम्बर उदुम्बर वृक्षमये कंसे विशेषणम् कंसाकारे चमसाकारे बैदुंबर एव बौदुम्बर एव आकारे तो विकलो नौधुबर अवषधा ओषधीना समूह जवथाति चर्वा ओषधि सामहृत तत्र ग्राम तो दश निमेन ग्राह्यावाद्या दक्षमाढ़ा अग्रहणे तो न दोषः दोषा ग्राम्याला यहास यथा इति समस्त संभारोपचय यथाशक्ति चब्दय प्रदर्शनाथ अनदी यीय क्रमस्तत्र संभृतेथ द्रव्य गृह्योक्त दभ्य दृत्ति होकर अर्थात प्रियवृत्ति होकर ओदुंबरे ओदुंबर वृक्ष में कंस या चमसमे उपकृतपात्र का ही यह विशेषण है कंसाकार अथवा चमसाकार औ पात्र में ही अर्थात विकल्प केवल आकार में ही है गुलर का होने में नहीं उसमें संपूर्ण औषधियों के समूह को अर्थात यथा और यथा सभी औषधियों को लाकर उनमें ग्राम औषधियों में से तो आगे बताई जाने वाली ब्रीहीवादी दस औषधियां तो अवश्य लेनी चाहिए अधिक लेने में तो कोई दोष है ही नहीं तथा यथास्भव और यथाशक्ति ग्राम्य फल भी लाकर मूल में इतनी शब्द समस्त सामग्री का संग्रह प्रदर्शित करने के लिए है हैत्पर्य यह है कि और भी जो संग्रह करने योग्य वस्तु हो उसका संग्रह करके इसका क्रम गृह सूत्रों में देखना चाहिए परिसमूह न परिलेपे भूमि संस्कार अग्नि मुख समाधायेती वचनादाव सवि गम्यते एक वचनाश्रवणच विदम्सोपर दर्भावृता स्म्वाद कर्मण स्थापत पिगृह्य तयाज संस्कृत पुंसा नक्षत्रेन पुनना नक्षत्रेण पुण्य संयुक्न मंथधफलपीष तत्रो दुम चमसे दधनी मधुनी घृते चोपिचकोपन्थ्यो मथपसम्य सन्नीय मध्य संस्थाप्योदुदरण स्रुवणावाप स्थान आज से जावंतो देवा इत्याद्य परसमूहन और परिलेपन बुहारना और लिपना ये भूमि के संस्कार हैं अग्निमुप समाधान या अग्नि का उपसमाधान समाधान स्थापन कर इस वचन से ज्ञात होता है कि गृह अग्नि में होम करे क्योंकि यहाँ अग्निम ऐसा एक वचन है और उपसमाधान होता है दर्भों को बिछाकर आवृता विधि से यह कर्म स्मार्थ है इसलिए यहाँ स्थाली पाक रूप विधि गृहित होती है उसे घी का संस्कार कर पुंसा नक्षत्र पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र में जो पुण्य तिथि से युक्त हो मंथ को संपूर्ण औषधियों के पिष्ट पिंड को उस ओडर चमस में दही मधु और घृत में डालकर एक मथानी से मत कर फिर अपने और अग्नि के मध्य में स्थापित करें फिर गूलर के शुरुआ से यावंतो देवाह इत्यादि मंत्रों से आवाप स्थान में घृत से हवन करें हवन के मंत्र जेष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहे तनौ हु मंथे संवनमयतीय स्वाहा वसीष्ठा स्वाहेनों हु मंथे संवनयती वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहे हु मंथे संवनयती चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहे हुत्वा मन्थे सम तग्नौम मंथे स्वाहा स्त्रोत्रतनाय स्वाहे हुत्वा तग्नौम मन्थेस स्रवमय मनसे स्वाहा स्वाहे प्रजातेहे त्यनौ हु मंथेस स्रवमयती रेतथे स्वाहेत हु मंथे संवनयति ज्येष्ठा स्वाह श्रेष्ठा स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को शुरुआ में बचे हुए घृत को मंथ में डाल देता है प्राणाय स्वाहा वशिष्ठाए स्वाहा, स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को मंथ में डाल देता है वाच्य स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को मंथ में डाल देता है चक्षुसे स्वाहा संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को, को मंथ में डाल देता है श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को मंथ में डाल देता है मनुसे स्वाहा प्रजापत्यय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को मंथ में डाल देता है रेतसे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरव को मंथ में ढाल देता है सम अवनए स्वाहेनौ हु मंथेस स्रवमयती सोम स्वाहेनौम मंथे सं्रवमयती भू स्वाहेनौ हु मंथेस स्रवमयती भुवस्वाहेनौ हु मंथेसम स्रवमयती स्वाहेनौ हु सम स्रवमयती भुर्भुस्व स्वाहेग्नौम मंथे सं्रवमती द्रंहड़े स्वाहेग्नौ मंथे सं स्रवम वनयति छाय स्वाहेनौ मंथे संवयती भूताय स्वाहेनौ हु मंथे स्रवमयती भविष्य स्वाहेनौम मंथे सं स्रवमयती निस्वाय स्वाहे त्यग्नो हु मन्थे संव तर्वाय स्वाहे त्यग्नो हु मन्थे संवम अवनयति प्रजापत स्वाहे त्यग्नो हु मंथे संवम अवनयति स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरो को मन्थ में डाल देता है सोमाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरो को मन्थ में ढाल देता है भू स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है भूव स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है स्व स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है भुर्भुव स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है ब्रह्मणे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है छत्राय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है भूताय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है भविष्यते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में डाल देता है विश्वाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संसरों को मंथ में ढाल देता है तरवाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संश्रव को मंथ में डाल देता है प्रजापति स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संश्रव को मंथ में डाल देता है ज्येष्ठा स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेरभ्य दें दें आहुति होता मंत्रे संश्रव मवन मवनयती श्रुवावेपेपन माध्यम मंथे संश्रावती एक तस्माद ज्येष्ठा श्रेष्ठाए त प्राण प्राणलिंगा ज्येष्रेष्ठादी प्राणविद एवस्म कर्मण्यधिकारेतस इत्यारभ्यहुति का मंथे संश्रवमनयत्यपर्योपमथन पुनर्मंथादी ज्येष्ठा स्वाहा श्रेष्ठा स्वाहा यहाँ से लेकर दो दो आहुतियां हवन करके संश्रव को मंथ में डाल देता है अर्थात श्रुआ से लगे हुए घृत को मंथ में गिरा देता है इस ज्येष्ठा श्रेष्ठा इत्यादि प्राण के लिंग से ही यह निश्चय होता है कि इस कर्म में ज्येष्ठ श्रेष्ठादि रूप प्राणोपासक का भी अधिकार है रेत से स्वाहा जहाँ से लेकर एक एक आहुति हवन करके मंथ में संश्रव डालता है फिर दूसरी उपमथानी से उसका मंथन करता है